प्रगट में जाना सुन कपि बचन बहुत खिस आना बेगन हर उम्र कर प्रणा सुनत न साचर मानन धाये सचवन सहित विभीषण आए करे बहुता नीति विरोध न मारिय दूता आन दंड कचुकरिय गुसाई, गुसाई सब ही का मंत्र भल भाई सुनत बिहस बोला दर अंग भंग कर पटे बंदर कपिक ममता पूछ पर सब समझाए। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देव लगाए रामचंद्र पवन की सब संतन की यहां तक भनुमान जी ने रावण को सब समझाया भी कही कपी अति हित बाप हनुमान जी ने रावण को बहुत ही हित की बात समझाई उसी के कल्याण की बात थी लेकिन रावण को ये सब शिक्षा कैसी लगी यद देखो अतीत वाणी थी भगत विवेक विरत नये सानी देखो इसमें सब बातें ये तो इसमें देखो कि भगवान की शरण में जाओ ये भक्ति की बात है विवेक की बात ये है कि भौतिक संपत्ति इत्यादि और परमार्थ में इनका दोनों का विवेक करो क्या सत्य है क्या सत्य है क्या सुखदायी है क्या दुखदायी ये विवेक की बात है व्यत वैराग्य की बात भी है कि जो मिथ्या संसार जगत है इंद्री भोग इत्यादि है जिनसे विरक्त हो परमात्मा की क्षण में जाओ नये मान नीति है नीति भी क्या कहती है इस प्रकार से काल किसी से विरोध नहीं करना चाहिए तुम जिस प्रकार से विरोध कर रहे हो भगवान का किसी विरोध नहीं करना चाहिए स्वामी का विरोध करना परमात्मा सबका स्वामी है और स्वामी का विरोध करके किसी की कुशल नहीं है नए कतार्थ पर यह भी समझ लो कि जब वो सूर्य रावण के पास आई थी तो उसने भी नीति बताई थी और नीति के कुछ भचन बोले थे रावण को उसमें भी ये कहा था हर ही समर्पित समर्पित बिन्न सतकर्मा जैसे भगवान को बिना समर्पित किए हुए सत्कर्म व्यर्थ होते हैं ऐसी नीति की बात ये भी हो गई को यह भी कि अगर भगवान को समर्पित नहीं होते हो तो तुम्हारे सारे जितने भी कर्म हैं चाहे शुभ अशुभ सम्स सब है सबके सब तुम्हारे लिए क्लेश होंगे ये सब बात हनुमान जी ने समझाई उनको लेकिन बोला भी हंस महाअिमानी लेकिन रावण के समान तो अभिमानी कोई था नहीं तो महाअभिमानी व्यंस बोला बस बोला मैंने हनुमान जी की बात के ऊपर हंस दिया मैंने मानना तो मानना विचार तो किया ही नहीं बल्कि हनुमान जी का उपहास करने लगा व्यंस के माने यहाँ उपहास करने लगा क्या उपहास करने लगा कि मिला हम ही कभी गुरु बड़ गया कहा आज तो हमें ये बंदर जो है हमें गुरु बन गया हमारा ये हमको शिक्षा देने आया ये बंदर ऐसे देखो ये लोग तो बाग अभिमानी व्यक्ति होते हैं तो ये इस प्रकार के अगर किसी अभिमानी व्यक्ति से कोई बात शिक्षा दे तो कहेंगे कि देखो बा भाई कल का बच्चा हमारे हमको शिक्षा देने आ जाया है ऐसे लोग बाग बोलते हैं तैसे ही जो है रावण कहने लगा कि जो है देखो ये बंदर जो है हमारा कितना ज्ञानी बन गया है और कैसा हमको शिक्षा देने चला है हमारा गुरु बनना चाहता जैसे गुरु उपदेश देता है तैसे ही उपदेश हमारा दे रहा है मृत्यु निकट आई खल तो और फिर रावण कहता है कि रे बानर तेरी मृत्यु अपने निकट गई है इसलिए तू की बातें कर रहा है मृत्यु निकट आगे माने कि ये रावण समझता है कि मेरे सामने तो सब प्राप्त हैं डरते हैं और ये अगर निर्भय होकर इस प्रकार से बोल रहा है इसके माने हम इसको दंड देंगे और ये मरा जाए तो उसको समझा रहे हैं कि इसके माने तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई अब तुम मरने वाले हो इसलिए तुम सर्वे सर्वे बक रहे उल्टा सीधा बातें तुम्हारी मृत्यु आ गई है मृत्यु निकटे आई अधम सिखावन खल तो नीच व्यक्ति है है और मुझे शिक्षा देने चला लागिस अधम सिलाधम सिखावन मोही सिखावन को भी अधम कह सकते हो अधम वैसे संबोधन हनुमान को उसको गाली दे रहा है वो कहते तू तो बड़ा नीच व्यक्ति बानर है तू क्या मुझे शिक्षा देगा लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम मुझे शिक्षा देने चले हो सो भी ऐसी अधम शिक्षा दे रहे हो कि भगवान के शरण में जाए ऐसी निकष्ट बातें हमसे बोलते हो हाँ। कुछ अभिमान की बात बताओ कुछ ऐसी बात बताओ कि भगवान राम हमें हमारी शरण में हमारी सेवा करें ऐसी कोई बात बताओ तो, तो समझ में आवे तुम्हारी बात उल्टी हाँ। बात बताते हो हम उनकी सेवा करने जाए उनकी शरण में हम जाए ये तो बड़ी अधमता की बात लाग से अधम सिखाम उल्टा हुई है कहे हनुमाना हनुमान जी कहने लगे की मृत्यु निकट आई कहा तुम्हारे मुंह से उल्टी बातें निकल रही उल्टा हुई है कहे हनुमाना हनुमान कहने लगे तुम जो कुछ कह रहे हो इसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है मति भ्रम तो प्रगट में जाना तुम्हारो तुम्हारी मति भ्रम हो गई है तुमको माने जो सही दिशा है तुम्हें तो वही उल्टी दिशा दिखाई देती है जो मैं सत्य शिक्षा दिखाई देती है कि अच्छी शिक्षा हमको दे रहे हैं तुमको भक्ति ज्ञान भाई राग की शिक्षा दे रहे हैं वही तुमको अधम शिक्षा लग रही है उल्टी बात दिखाई देती है तुम समझते हो कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है तो देख लो थोड़े दिन के बाद ये तुम देखो कि हमारी मृत्यु तो कहीं निकट नहीं आ गई तुम्हारी ही आ गई निकट ये सब उल्टा सब बात सबका सब होने वाला है उल्टा हुई है कहे हनुमान हनुमान कैसा उल्टा होने मत भर तो प्रकट में जाना हमें बिल्कुल समझ में आ गया है कि तुम्हारी मति को बुद्धि भ्रम पड़ गया जब भ्रम हो जाता तब क्या होता उत्तर कांड में फिर का घुस जी वर्णन करते हैं, मां कहते हैं जब जय मत होई होगेशा सो कह पश्चिम हुए उदिनेसा जिसको मत भ्रम हो जाता है कहता बापवा आज क्या हो गया आज तो सूरज पश्चिम में निकला सूरज तो पश्चिम में कभी नहीं निकलता पूर्व में निकलता हमेशा लेकिन जैसे मध्यभ्रम हो जाएगा वो पश्चिम में समझ लेगा और कहेगा कि देखो आप तो सूरज जो है पूरब की पश्चिम में निकल रहा है उल्टे ही सूरज नहीं लगता है ऐसे सीधी सीधी बात तो ये है कि पर्रह्म परमात्मा ही सर्वाधारी है सर्वनियंता है सर्वशक्तिमान है आनंद सिंधु है उसी की शरण में उसी का चिंतन करने में विश्राम शांति सुख है और जब व्यक्ति के मत में हो जाता है तो परमात्मा को जाता भूल अपने अहंकार में समझता मैं सब समझता हूँ मैं ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा बस उसका फिर व्यक्ति का बिना सही होता है संसार में नाना प्रकार के दुख क्लेश जन्म मरण का अभिशाप नाना प्रकार की पीड़ाएं यही जीवन में सब सैन करनी पड़ती है सुन कपिवचन बहुत खिस जब हनुमान जी ने इस प्रकार बोल दिया कि उल्टा होगा तब ब्राह्मण बड़ा किसान ब्राह्मण क्या कहे उसके बाद में और कुछ तो वेग ना तो कहने लगा कि इसको रहा था कि इसकी मृत्यु निकट आ गई है देख रहे हो तमाशा तो इस प्रकार का सामने बोल रहा है प्राण ले लो मारो इसे जीवन समाप्त करो इसको ये आदेश रावण ने दे दिया लेकिन हनुमान जी को भय नहीं है देखो भगवान की लीला अब क्या होता है उसी समय सुनत जैसी रावण की आज्ञा मिल गई तो सब तमाम तो लगी हुई तो वैसे ही वो सब, सब दौड़ पड़े हनुमान जी को मारने के लिए लेकिन उसी समय क्या हुआ सचपन सहित विभीषण आए उसी समय विभीषण और उनके मंत्री वे लोग भी महाराज दरबार में आ गए जैसे आ गए तो स्थिति बदल गई है। क्या होता है? ना ऐसी तो उन्होंने विभीषण ने रावण के को प्रणाम किया वंदना बहुत विनती की, की रावण से बार बार समझाया नीत विरोधन मारिय दूता कि दूत को मारना नीत के विरुद्धवाद है दूत के लिए नियम यही है देखो जैसे बताया तो दूध के विभिन्न प्रकार के नियम प्राचीन काल में रहा करते थे उसी प्रकार से एक नियम यह भी था कि दूध को मारना नहीं है दूध को मारना बड़ा अपराध हो जाता है वो अनिथे बग बा, बल्कि बा, दूध को मारना व्यक्ति की दुर्बलता का सूचक माना जाता था जो व्यक्ति कमजोर होगा दुर्बल होगा वही दूध को मारेगा जो शक्तिशाली होगा बील होगा वो दूध को नहीं मारेगा दूध से कहेगा तो अपने मालिक को बुलाओ हम लड़ेंगे उससे शक्तिशाली हो तो युद्ध करेगा दूध को मारने से क्या तो इसलिए नीति के विरुद्ध बात ये है ने समझाई और लोगों ने भी समझाया रावण को फिर तो ये बात आनंद दंड कछु करिए गुसाई, सब कहा मंत्र भल भाई तो कहा कि इसको मारो नहीं और कोई दंड देना चाहो तो दंड दे दो इसको इसने ज्यादा दूध के का, का काम ये नहीं कि अपमान करे तुम्हारे सामने आकर के इसने अपमानजनक बात अगर आपसे कुछ कही है तो उसके लिए तुम दंड दे सकते हो लेकिन मार नहीं सकते तो दंड देने के लिए कोई और दंड विधान कर लो मारने के बजाय सब ही कहा भाई सब लोगों ने कहा कि ये राय विभीषण की बहुत अच्छी है सबने समर्थन विभीषण का किया तो समर्थन विभीषण का किया तो अब क्या हो तो दंड क्या दिया जाए तो रावण दंड सोचने लगा न मारो तो इसको दंड क्या दो सुनत भी तो हस बोला दस तो रावण हंस करके बोला उसको एक बात बड़ी अच्छी सूझी रावण को कहा कि देखो ये कि अंग भंग कर पठे बंदर इस बंदर को जो है अंग भंग करके भेजो भेजो का मैंने ये है कि जब इसके अंग भंग कर दोगे तब उसके बाद जब जाएगा लौट करके अपने स्वामी के पास तब स्वामी स्वयं समझ लेगा कि इसको दंड मिला है और वहां पर दंडित होकर के ये आया है इसलिए बजाय कोई हम सूचना इसके द्वारा कोई उत्तर देकर के इसको स्वामी को भिजवा में वो इसके अंग भंग स्वय इस बात को सूचित कर देगा कि दोनों में मेल होने वाला नहीं है दोनों का विरोध है ये सिद्ध हो जाएगा बस इसलिए अंग भंग करके इसको भेजो, हमें अपना दूध कोई उनके पास नहीं भेजना पड़ेगा राम जी के पास ये स्वयं ही जब अंग भंग होकर जाएगा तो हमारे दूध का काम यही कर देगा इसलिए इसके अंग भंग करके भेजो, ये बहुत अच्छी बात है तो अंग भंग करने के लिए क्या होने लगा कि कप के ममता रावण ने कहा कि इसको बानर की सबसे ज्यादा ममता बानर को अपनी पूछ सबसे ज्यादा प्रिय होती है तो कहते हैं कि समय सब ही सबको समझा करके हम कहते हैं कि देखो ये तुम जानते हो बंदर को अपनी पूछ पर बड़ी प्रीति है इसलिए इसकी पूछ ही में आग लगा दो तेल बोर पट बांध पुनी और के इसके जो कपड़ा लो कपड़े को तेल में डूबो और उस कपड़े को इसकी पूछ में बांधो अपने पावक देहू लगाए और उसमें आग लगा दो तो तेल के कारण से खूब आग लगेगी और इसके आग कपड़ा जलेगा उसके साथ इसकी कुछ भी जल जाएगी तो जली पूछ लेकर के जब ये जाएगा अपने स्वामी के पास तब तो स्वयं इसके स्वामी देख लेंगे कि देखो इसकी, इसकी क्या दशा हुई तब पूछेंगे भाई तुम्हारी पूछ को क्या हो गया तब बताना पड़ेगा कि हमारी पूछ में आग लगा दी इसने रावण में ये सब जाकर बताया ये रावण का आदेश अब ये अब देखो विभीषण का उस समय आना ये सब योजना ये सब भगवान की लीला कैसे का चला करती है दो बातें आती रहती है अपने शास्त्रों में एक तो ये है कि व्यक्ति को अपने कर्मानुसार अपने फल भोगने पड़ते हैं दूसरी बात यह कि सारे विश्व में विधान जो है ईश्वर का चला करता है तो दोनों बातें कभी कभी उल्टी उल्टी लगती है लेकिन उल्टी उल्टी नहीं है इन दोनों में तालमेल बैठा लो अपनी बुद्धि ये भी बात सही है कि कर्म प्रधान विश्व रच रा जो जैसा करे सो ते बात भी अपनी तरफ जो जैसा करता है उसका फल उसे कर्म अपने कर्मों का फल सबको भुगना पड़ता है और दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखो कि राम की चाहे सोई होई करे अन्यथा था अस नहीं कोई जब भगवान राम करना चाहते है वही होता है और कोई दूसरा कुछ और करना चाहे तो नहीं कर सकता अब यहां देखो रावण अपने कर्मानुसार अपनी गति को प्राप्त करेगा वो तो कर्मानुसार है लेकिन उस कर्मानुसार फल प्राप्त करने के लिए विधान कैसे बनता है कैसे देखो ईश्वर की इच्छा से विभीषण उसी समय आ जाते हैं और विभीषण मंत्रणा देते हैं तो और सब लोग भी समर्थन करने लगते हैं और फिर रावण की बुद्धि में भी ये कैसे आ जाता है कि बानर की पूछ में आग लगा अरे सीधे से कहते हैं कि बानर की पूछ को कलम कर दो और इतनी लंबी पूछ है उसको थोड़ा काट देती है लेकिन रावण की बुद्धि में जब यह आता है कि तेल बोर करके कपड़ा बांधो फिर आग लगाओ इसके माने क्या है राम की न चाहे सोई हो ऐसे होता देखो ऊछहीन बानरता जाई तब सठ निज ना ले आए ले जिन कह की से बहुत बड़ाई देखो मैं तिन कह प्रभुताई बच सुन तपि मन मुस्काना भाई सहाय शारद मैं जाना जातु जा धान सुन रावण बचना आ, लागे रचय मूढ़ सोई रचना।, लागे रचे रचना रहान नगर बसन ग्रत तेला बाड़ी पूँछ कीन न कपिखेला कऊतुक कहाँ आये पुरवासी मारही चरण करहीं बहुआसी बाजही ढोल दई सब तारी, तारी। नगर तेरी पुन पूछ प्रजारी वक जरत दे कनुमंता भय परम लघु रूप तुरंता निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी भई सभीत निशाचर नारी, नारी। प्रेरित तई अवसर चले चास हास करे कर जा कपि बड़े लागे काशिया की जय पवन सुधन की जय बोलो की जय राम कहता पूछ ही न बनर है <coughs> जब इसकी पूंछ जल जाएगी तो बिना पूंछ का ही बानर जो है फिर जाएगा अपने स्वामी के पास तब सठ निज नाथ ले आई है तब जब उसके इसके स्वामी जो है वो वो फिर उनको ले आएगा तब तो वो आएंगे हमसे लड़ने के लिए जिन कह की इन्हें से बड़ा आई, की की बहुत बड़ा आई जिनकी की बहुत बड़ाई करता है कि देखो तो पर्रम परमात्मा ही है और उनसे तो कोई उनके बचा भी कोई नहीं सकता है ये सब जो बोला तो देखा रहा हूं मैं तिन कह प्रभुताई तो मैं फिर देखूंगा कि वो कितनी कैसी प्रभुता है कैसे शक्तिशाली है कैसे महान है वो सब फिर देखूंगा फिर मैं कि निपट लूंगा उनको समझ जाओ आए तो सही हमारे पास पहले तो उनको बुला लाने के लिए ये अच्छा विधान होगा ये रावण अपने सोचता है अब देखो कहीं राम का नाम नहीं आया रावण के शब्दों में अब कैसे बोलता है वो कहता है कि जब ये जाएगा तो अपने स्वामी के पास जाएगा ये नहीं कहा कि राम के पास जाए राम की बड़ी महिमा करता है तो भगवान राम के पास जाएगा तो राम नहीं कहता राम ये कहता अपने स्वामी के पास जाएगा और फिर उनको स्वामी को फिर ले आएगा यहाँ सब बोलता जाता है रावण लेकिन इतनी बात सावधान रहता है कि राम न निकल जाए उनसे बराबर से रहता जिन कहने से बहुत बढ़ाई जिनकी इसने बहुत बढ़ाई की है अब कौन है क्या नाम है तिन कह प्रभुताई मैं उनकी प्रभुता गुजरा देखूँ वहां हमारे पास बचन सुनते कपे मन मुस्काना रावण की बात सुनी तो हनुमान जी अपने मन में मुस्करा गए अब देखो भय तो वैसा ही नहीं था अब तो प्रसन्नता की बात हो गई पूछ में आग लगने जा रही इधर और हैनुमान जी बहुत प्रसन्न हैं, भाई सहाय में जाना हनुमान देखो, देखो। सरस्वती सरस्वती जी हमारी सहायक हो गई बस अब काम बन गया और सरस्वती जी तो भगवान की प्रेरणा से काम करने वाली तो सब जगह भगवान की ही महिमा है और सरस्वती ने सरस्वती मैंने बोला रावण इस प्रकार मुख से इसलिए मां सरस्वती बोला सरस्वती माने रावण के मुंह में बैठ करके इस प्रकार से कहला दिया कि इसकी पूछ में तुम आग लग जाओ आग लगवा दो तो भाई भाई सहायध बचना सातने थे जब जैसी रावण की आज्ञा उन्होंने सुनी तो लागे रचन मूल सुई रचना वह सब मूर्ख उनको भी क्या पता कि क्या इसका नतीजा होगा वह सबके शब्द जैसा रावण ने कहा था वही काम करने लगे हनुमान जी को घसीट ले गए राजदरबार से बाहर सड़क पर ले गए और वहां पर क्या किया कि उनके पूंछ में वही जैसे बताया था तैयारी तो तेल डुबो डुबो करके कपड़े ले ले करके पूछ में बांधने लगे रागर बसनग्रत तेला जित्ता तेल था उसमें जितने कपड़े थे वो सब तेल में डुबो डुबो करके सब पूछ में लपेट दिए गए क्यों कहते रखते कि बाढ़ी पूंछ की न खेला हनुमान जी की पूछ बढ़ती चली गई अभी एक कहावत हो गई कि जैसे कोई बढ़ता है कुछ बात तो कहते हैं देखो कि इसका तो जो हनुमान की पूंछ की तरह से बढ़ता चला जाता है कोई कर्जदार व्यक्ति हो गया और ब्याज ऊपर चढ़ता गया तो कर्जदारी को क्या कहते हैं कि इसका कर्ज तो हनुमान की पूंछ की तरह से बढ़ते चला जाते ऐसे बोलते हनुमान की पूछ की तरह से बढ़ना ये प्रसिद्ध बात है तो हनुमान जी की पूछ बढ़ने लगी उस समय और इतनी बढ़ने लगी इतनी बढ़ने लगी तो नगर भर के सब कपड़े सब लपेट दिए गए सब तेल जितना था, सब डुब करके लगा दिया गया उसमें इतनी भारी पूछ हनुमान जी तो बड़े भी हो जाते छोटे भी हो जाते ये तो पैरिस देखते चले आ रहे हैं जब से हनुमान जी जो है वो समुद्र पार चले तो बस ये खेल बराबर उनका होता रहता है जब समुद्र पार करने को गए तो स्वर्ण के पर्वत के समान पर्वताकार शरीर हनुमान जी का हो गया तब तो समुद्र पार गए और फिर समुद्र के पार जा करके फिर छोटे से मच्छर के समान हो गए और फिर नगर के भीतर घुसने लगे तो छोटे से हो गए सीता जी के सामने पहुंचे जब पेड़ के ऊपर बैठे जाते तो छोटे होकर के बैठ गए सीता जी के सामने आकर खड़े हुए तो छोटे से खड़े हुए लेकिन जब सीता जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे बंदा जरा जरा जैसे तब तो उन्होंने अपना बड़ा विशाल रूप भी दिखा दिया तो अब देखो कभी विशाल रूप कभी छोटा रूप इस प्रकार से दिखाते रहते हैं तो उनके लिए तो साधारण बात है तो उन्होंने अपना विशाल शरीर कर दिया पूछ बड़ी लंबी उनके हो गई तो सब पूछ में सब कपड़े तेल सब उसी में लपेट गए कौतुक तो कहाँ आए प्रवासी जब सब लोगों ने सुना कि बानर की तो बढ़िया की बानर आया उसकी बड़ी लंबी पूंछ है बड़े कपड़े तेल उसमें लपेटा जा रहा है तो सब तमाशा देखने के लिए दौड़े सब नगरवासी इकट्ठे होने लगे भीड़ लग गई को नगर भर के लोगों को कौतुक तो कहा, तो कहा आए प्रवासी और मारही चरण कर हासी, और वो आते हैं तो वह सब उनको पैर मार मार करके हंसते हनुमान जी के पैर मारते हैं हाँ मार देते हैं हनुमान जी को हंसते हैं उनको कहते हैं आप देखो इसको सजा मिल रही है तो ऐसी बुद्धि है उनकी निशाचरों की तो अब जब ऐसा करते हैं तो मारे चरण करें बहु हंसी और बाजें ढोल दें सब तारी सब तारी खूब बजाते हैं तो छोटे बच्चे की जैसे नहीं कोई मदारी आ जाए तो छोटे बच्चे हंसते हैं तारी बजाते हैं और प्रसन्न होते हैं तो ऐसे जो है हनुमान जी का ये कर्तव्य देख करके ये सब बजाते हैं सब पूछ में कपड़ा खूब लपेट दिया गया हनुमान जी बंधे रहे तो अभी बंधे हैं सब और उनकी पूछ इतनी लंबी हो गई उसमें कपड़ा इतना लपेट गया हनुमान जी चुपचाप अपने अभी कोई अपनी वो वीरता महानता नहीं दिखा दे रहे हैं तो सब लात मारते हैं तो भी सहन कर लेते हैं सब हंसते हैं तो भी सब सहन करते रहते हैं हम्म फिर क्या होता है उसके बाद में पावक जरद दे के हनुमता तो नगर फेरी पुन पूछ प्रजारी उन सब ने फिर हनुमान को नगर भर में घुमाया कि देखें बानर कैसा सब लोग देख ले नगर भर में कोई रहने जाए और फिर उसके बाद घुमाने के बाद में फिर पूंछ में आग लगा दी जब आग लगी अभी तक तो हनुमान जी सब सहन करते रहे बंधन और उपहास और लातें घुसा सर अब इसके बाद में जहां पूंछ में आग लगाई तो पावक जरक देते हनुमता हनुमान ने जैसा देखा कि पूंछ में आग लगा दी गई तो भय परम लघु रूप तुरंता। तो हनुमान जी तुरंत जी वो छोटे रूप हो गए थोड़े छोटी हो जाएगी तो जैसे बदे हुए बड़े बड़े खंधे जितने रस्सी के थे अब छोटे हो गए तो सब ढीले हो गए गल उसमें से तो निमुक निमुक मैंने उसके बीता से निकलिया निमुक करके मैंने उसमें से बाहर रस्सी में से निकल आए और चढ़ेउ कप कनक अटारी और हनुमान जी जो है कूद करके छत के ऊपर चढ़ गए और लोगों की पकड़ के बाहर हो गए अब कोई उनको जो है मारे या उनको लातें मारे या उनको कुछ करे अब उनके किसी की पकड़ाई में आने देने वाले नहीं बंधन से छूट गए निबुक चढ़ेऊ कप कनक अटारी कनक अटारी के मैंने सोने की अटारियां सोने के महल थे अटारी के मैंने महल जो है छतें वहां के लंका में सब भवन सोने के बने सोने के भवनों में उनके ऊपर हनुमान जी चढ़ गए और भई सभी अब कहते हैं वहाँ पे सब स्त्रियां जो है वो जब देखा कि के ऊपर चढ़ा और उसकी पूंछ इतनी भारी पूछ में इतनी जोर की ज्वाला जल रही है बड़बड़ बरबर के जल रही है तो सब स्त्रियां वहां की नगर की डर गयी कि अब क्या होगा अब नगर भर में आग लगने लगी अब वो पूछ में आग लगी कि नगर भर में आग लगी फैली टारी इसलिए शायद बताया हनुमान तुलसीदास जी ने कि देखो वैसे और किसी चीज की भवन होते तो शायद आग इतनी ज्यादा उनको प्रभावित न करती एक तो सोने के मकान होने के कारण तप्त तो हो गए आग से तुरंत ही तो इतने तपने लगे इतने तपने लगे कि जीवन मुश्किल हो गया और दूसरी बात की ज्यादा जलने लगा तो, तो फिर वो सब सोना पिघल पिघल करके बहने लगा हुँ? जैसे सुनार की घड़िया में सोना जो है पिघल जाता है तैसे वो मकान सब पिघलने लगे बहने लगे ये तो निबुक चढ़े कप कनक अटारी भई सभी नारी तो सब स्त्री डर गई इनको देख करके बस उस समय क्या होता है हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुते हरि प्रेरित के माने क्या राम की निचा है अरे भगवान ने ही सरस्वती के मुख से कलवा दिया के द्वारा रावण से किसके आग लगा दो भगवान की प्रेरणा से चले चले मैंने आधी तूफान आ गया अब आग को तो हवा आंधी आई और आग भी लग जाए तो फिर उसको बुझाने वाला दुनिया में कोई नहीं आग तो बुझ नहीं सकती फिर तूफान में तो फिर कहते हैं हरि प्रेरित ही अवसर उसी समय भगवान की प्रेरणा से चले मरु तो अट्टहास करे गरजा कपि चढ़ ला आकाश हनुमान जी ने अब अट्टहास किया मैंने किल करके खूब गर्जना की हनुमान जी ने बहुत जोर से और कपी बड़े लागे आकाश अब पहले से छोटे होकर के निकले आए थे फंदे में से अब छतों के ऊपर चढ़ करके अब इतना भारी शरीर उन्होंने बना लिया इतना भारी शरीर बना लगा आकाश ऊपर तक दिखाई देने लगे साब देखे तमाशा के हनुमान जी की क्या क्या रूप हो गया बस अब देखना कल कैसे नगर भर किस प्रकार से जल जाता है उसके जलने के लिए लाकर हो अभी तो कथा कथा है अब इसके बाद में देखेंगे कि लंका क्या है इसमें आग लगना क्या है आध्यात्मिक जिससे भी विचार करते रहो काम तो अपना वही है मुख्य बात यह है कि इसमें आध्यात्मिक संदेश क्या है न्या्य स्पृहारगुपते हृदय सुमदी सत्यं बताम चुनालात्मा भक्ति प्रयच रघुकुं तव निर्भरा मे काोसिता कुरीरांगम जय जय राम जय